विचार चल रहा था लक्षण दो प्रकार की है केवल लक्षण और लक्षित लक्षण इसके लिए केवल लक्षण थे जहाँ सत्य का साक्षात संबंध है वहाँ केवल लक्षण कहा जाएगा और जहाँ सत्य का परम्परा संबंध है वहाँ लक्षित लक्षण उसके लिए दृष्टांत दिया द्विरेपद पदस्य द्वे सत्य तो द्विरेप का शक्ति है दो रेप में तो वहाँ भ्रमर पद घटित परंपरा संबंधन मधुक द्विरेख घटित जो भ्रमरपद परंपरा संबंधन भ्रमर पद का जो अर्थ है मधुकर उमें जर केफ शब्द रहेगा टीकाे नु पदार्थ द्विविध इति वृत्ति द्वैविध्य निरूपण अयुक्तम पदार्थ द्विविध तो ये आरंभ किया और अभी वृत्ति दो प्रकार की है सत्य और लक्षण इस प्रकार के कहने से ये ठीक नहीं है तो क्यों ठीक नहीं है गौणिया वृत्तीय विद्य मानता एक सत्य हो गया एक लक्षण हो गया और एक गौणी वृत्ति है तो वृत्ति त्रैविध्य पदार्थ से त्रैविध्या आशंक्य इसलिए वृत्ति तीन प्रकार की मानना चाहिए गौणिया वृत्त इति आशंक्य पूर्व आशंका करने से सिद्धांत कहता है उणिया वृत्त लक्षित लक्षणा अंतर्भाव न उक्त दोष तो गौणी को अलग नहीं मान करके लक्षित लक्षणा में अंतर अंतर्भाव किया जाएगा इसके लिए दृष्टांत देते हैं मूल में मूल में 159 फिफ्टी नाइन लक्षित लक्षणा एव गल लक्षण कैसे उसको घटा के दिखाते हैं यथा सिंह माणव ये यह गौणी लक्षण है जी। सामान्य तो कहते हैं कि जहाँ सादृश्य है वहाँ गौणी लक्षणा कहते हैं क्योंकि यहाँ शक्य संबंध नहीं होता है लक्षणा नहीं हो पाएगा तो यहाँ कहते हैं लक्षित तो लक्षणा हो जाएगा सिंह शब्द का वाच्य हो गया जो अरण्य में रहने वाला पशु तथा तो, तो संबंधी हो जाएगा क्रौर आदि वो लक्षण लक्ष्य हो जाएगा तो होने से अभी अरण्य पशु हो गया शक्य क्रौरिय हो गया लक्ष्य और क्रौरय का संबंध हो गया मानव को तो होने से लक्षित लक्षण हो जाएगा तो यहाँ भी जहाँ गौणी कहते हैं वहां लक्षित लक्षण ये भी संभव है लक्षणां विभजते अन्य प्रकार से प्रकारांतरण लक्षणा त्रिविधा त्रिविधा में समाज कैसे कहेंगे विधा है तेसरो जहर लक्षण अजहर लक्षण जहर अजहर लक्षण चैत यहाँ से आरंभ होगा करीब पाँच सात पृष्ठा जो कि वेदांत का मुख्य मत नहीं है ये दसो टीका विभन वाले हैं ना इसलिए कुछ कहेंगे यहाँ जो कि ये वेदांत का मुख्य मत में ग्रहण नहीं होता है ये कहते हैं ठीक है ये समझे से नहीं नहीं वो विधा संख्याया संख्याया आधा तो संख्या संख्या करेंगे किसी करेंगे बी से वि यहाँ संख नहीं है वहा दूसरा और कुछ है तो ये अव्यादी ऐसा कुछ है तो उसके चलते ये विधा विधा यहाँ प्रकार है देखेंगे संख्या उसी प्रकरण में और भी है सूत्र है और जहल लक्षण और जहत अजहत लक्षण चीका में त्रिशु लक्षण मध्य मूल में तत्र, तत्र, में, तत्र अनंतर भाव्य यत्र प्रतीत जहल लक्षण शक्य को अंतर्भाव नहीं करके संपूर्ण रूप से छोड़ करके अन्यत्र अर्थांतर का जहाँ प्रतिति होता है जैसे प्रवाह को छोड़ करके हम तीरों को लेते हैं ये जह लक्षण यहाँ ठीक है ठीक है यस्मिन पदे वाक्य वक्यार्थम अनाभाव अर्थांतर से भानम तत्र जह लक्षण शक्यार्थ को छोड़ करके अन्य कुछ अर्थ को लेते हैं शक्य संबंधी मात्र विषया वृत्ति रित्यर्थ शक्य को बिल्कुल नहीं लेता शक्य संबंधी मात्र को विषय करता है शक्य को नहीं लेकर के ये यद्यपि गंगाया घोष प्रतिवसती इत गंगा पद शक प्रवाह रूपम इसको अनंतर भाव्य नहीं लेकर के तीर रूप से अर्थांतर ये सामान्यतया लक्षण सामान्यत मतलब ये जह लक्षण का उदाहरण अथवा तो गंगा पदम जह लक्षण उदाहरण ये सामान्यत तथापि तस्य सर्वे उदाह इसलिए उसको सिद्धवत कृत्व वाक्य उदाहरण दूसरा लक्षण देते हैं ये तो सभी लोग कहते हैं यथा विषम भुंसो इतना स्वाथ विहाय शत्रुगृह भोजन निवृतिर्लक्ष्य लक्ष्यते यह बाक्यनिष्ठ लक्षण को दिखाते हैं पद में लक्षणाता सभी लोग मानते हैं उसके लिए दृष्टांत दे देते हैं जी. जो ये जो नए मीमांसक और वेदांती लोग वाक्य में भी लक्षणा मानते हैं उसके लिए दृष्टांत देकर के थोड़ा विशेष दिखाते हैं जी. तो विषम भ्रस इसमें विषम पद का लक्षणा नहीं है भुंस पद का भी लक्षणा नहीं है मिला करके ये दोनों को मिला करके वाक्य का लक्षण करते है तो स्वार्थम विहय शत्रु गृह भोजन निवृत लक्ष्य आगे टीका में अत्र अत्र अच्छा विषम भुक्स अत्र अर्थ विहाय मूल्य में दिषम भुक अत्र, अत्र का विषम इति अत्र अस्क्ये विषमु आज अजहरलक्षण लक्ष्य अजहर लक्षण शन्य अर्थ श्य शक्यार्भाव्य जहल रक्षण शक्या अंतर्भाव्य प्रति तथा सक्य भी रहेगा तहलरक्षण यथा शुक्ल घट शुक्ल केने से शुक्ल वर्ण को लेगा शुक्ल रूप शुक्लूपक लिया तदव घट को लिया शुक्ल केने से शुक्ल वन को लिया साधारणतः देते हैं उदाहरण स्वर्णो धावती श्वेतो धावती देते हैं शुक्ल शब्द स्वार्थम शुक्ल गुणम अंतर्भाव्य एव तद्वती द्रव्ये लक्षण वर्तते वर्त शुक्ल शब्द का अर्थ शुक्ल गुण है तो उसको भी लिया और तद्वान जो द्रव्य है उसको भी ले करके ये अजहत ठीक है में श्या विशिष्ट विषया वृत्ति अजह लक्षण इत्यर्थ शक्यार्थ विशिष्ट विषय अथा शक्यार्थ भी रहेगा और उसके साथ कुछ अधिक लेना ये हो गया जहत लक्षणा ये दोनों तक अर्थात अन्य के साथ ये समान है आगे जहाँ जहत और जहत आता है वहाँ तृतीम अर्थात जहत अजहत यत्र ही विशिष्ट वाचक शब्द एक देशम विहाय एक देशे वर्त तत्रहत अजहत लक्षण इसको भाग त्याग लक्षण कहते हैं यथा स्वयं देवदत्त इति ये उसका दे दिए कहते हैं एक देश मात्र वृति वृत्ति उदाहरण मूल में कहते हैं यथा दे दे दे। स्वयं देवदत्त इति अत्र पद दो विशिष्ट ऐक्य अनुपत् क्यों हम लक्षणा करते हैं कहते हैं कि तात्पर्य अनुपत्ति हुआ तात्पर्य क्या है ऐक्य बोधन कराना अनुपत्ति होने से पद मात्र पर तुम, पर तुम और पद्देश विशेष मात्रपर्यथावा तत्व तत्व तत्पदवाच्य सर्वजाद विशिष्ट सेच्यन अंतकरण विशिष्टन ये दोनों वाच्यर्थ में जो दोनों विशिष्ट है उसमें ऐक्य सिद्धि अर्थम ऐक्य करने के लिए जो जाएंगे उसका विशेषण अंश अलग है इसलिए स्वरूप लक्षण स्वरूप अर्थात विशेष अंश में लक्षणा करते हैं अर्थात विशेषण अंश को छोड़ देते हैं एक भाग को छोड़ करके एक भाग को लेते हैं इति सांप्रदायिका ग्रंथकार कहते हैं अर्थात ये हमारा मत नहीं है जो की वेदांत का मुख्य मत है ग्रंथकार कहते हैं ऐसा हमारा मत नहीं है इसी सांप्रदायिका ठीक है टीका कम अपि जहत अजहत उदा लक्षण उदाहरण सांप्रदाय के आश्रित संप्रदाय परंपरा से जो आते हैं वो लोग कहते हैं कि तत्वसी स्वयं देव तो ये सब जहत अजहत का उदाहरण है टीका में संप्रदाय परंपरा कैसे कैसे संप्रदाय परंपरा कैसे संप्रदाय सम्यक प्रदीयत अस्मी संप्रदाय अर्था गुरु जब शिष्य को देते हैं, उसको कहते हैं है प्रदीयत इति संप्रदाय अर्था इसी को मतलब प्रदीयते अस्मय दिया गया तो गुरु शिष्य हो गया आगे वो फिर चलेगा इसीलिए उसको परंपरा कहा गया उनके मत के अनुसार ये हाँ, अर्था भगवान भाषाकार ऐसे कहे व्यास जी ऐसे कहे है आगे ऐसे कहे है ये सब अद्वित सब इसी परम्परा में चले है तो बाद में इन तक चिक्सुकी आ गया था खंडन शिक्षु ये दोनों आ गया था एक ग्रंथकार के तहत तो इसलिए वो कह रहे हैं कि संप्रदाय परम्परा अर्थात भाष्यकार खंडन ये लोग सब परंपरा में आ गए इसको मानते हैं मानते हैं इस प्रकार भागत्याग लक्षण नहीं वो मानते है ये नहीं मानते ग्रंथकार नहीं मानते नहीं, नहीं जो अभी था वेदांत के मुख्य मत में ये मानता नहीं मानता ये मानते है ये वेदांत का मुख्य मत है भागतिया लक्षण मानना यहाँ जो संप्रदाय है वेदांत का मुख्य मुख्य मानता है लेकिन ये जो वेदांत परिभाषा नहीं मानते ना अर्थात वेदांत परिभाषा संप्रदाय में नहीं है ये वही आगे कहते हैं वयम्त वयम्त तु कहते हैं। हम तो इसे अलग है व्यय तो भ्रूमो व्यय टू भ्रम इस प्रकार के भगवान वासी का इत्यादि शब्द व्यवहार नहीं करते कहीं कही कहे व्यय अवचारो हम कहे ऐसे तो ये एकदम जोर लगा करके व्यव तो टीकाकार उसको और दिखा देते हैं वह तो लक्षण बिना ऐक्य सिद्धम स्वयं स्वयंत्त इसमें बिना लक्षणा में लक्षण सिद्ध होगा ये कहते हैं मूल में व्यव तो भ्रूम स्वयं देवदत्त तत्व इत्यादि विशिष्ट वाचक पदा एक पर दोनों पदों का वाच्य विशिष्ट है और वाच्य में एकत्व तो नहीं होगा तो नहीं होने पर भी विशिष्ट वाच पदा नाम अभी एक देश ले करके ही ऐक्य होगा विशिष्ट में विशेषण विशेष दोनों है उसमें तो ऐक्य नहीं होगा इसलिए हमको विशेष अंश अर्थात एक देश लेना पड़ेगा विशिष्ट शब्द को आप एक देश लेंगे संप्रदाय में कहा जाएगा इसको लक्षण करना पड़ेगा भागतिया का लक्षण ये कहते हैं कि एक एकदेश परत्वी न लक्षणा यहाँ लक्षण करने का आवश्यक नहीं है कहते हैं कि वो करना नहीं पड़ेगा ठीक है में संप्रदाय वाला कहेंगे न लक्षण मृत्य एकदेश परत्व कु लक्षण के बिना विशिष्ट को छोड़ करके उसका एकदेश कैसा ले लेंगे तो मूल में कहते हैं शक्ति उपस्थितो और शक्ति से दोनों पद का विशिष्ट ही आ जाएगा विशिष्ट और अभेद अभेदय विशिष्ट में हो जाएगा विशिष्ट हाँ। इस में तो अभेद अभेद नहीं हो। नहीं होगा, होगा, तो संप्रदाय वाला कहेंगे कि अभेद अन्वय आपका तात्पर्य था हाँ। वो अनुपत्ति हो गया आगे आप क्या करेंगे दक्षिणा करेंगे ये किन्तु कहते है की अभेद अन्वय अनुपत्तो विशेष हो शक्ति उपस्थित जब विशिष्ट में आपका तात्पर्य सिद्ध नहीं हुआ विशेष्य भी शक्ति से आता है अर्थात ये कहते हैं कि विशिष्ट भी शक्ति से आता है और विशेष्य भी शक्ति से आता है ये इनका मत है तो इसलिए ये दूसरों से भिन्न हो गया संप्रदाय वाला कहेंगे कि जब वाच्य हुआ विशिष्ट ये कैसे शक्ति से आएगा विशेष्य आपको लक्षण लेना ही पड़ेगा ये कहते हैं कि विशेष और शक्ति उपस्थित ये कहते हैं विशिष्ट और विशेष से ये दोनों शक्ति आएगा क्यों शक्ति से आ जाएगा क्योंकि विशिष्ट से कार्य नहीं हुआ तो दूसरे लोग विशिष्ट से कार्य नहीं हुआ यही तो तात्पर्य का अनुभव हुआ यही तो लक्षणा का बीज है इसलिए तो हम लक्षणा करते है ये कहते है कि लक्षणा का आवश्यक नहीं है क्योंकि विशेष भी शक्ति से आता है आगे इसका विरोध दिखाएंगे टीकाकार इसका कहेंगे ये ऐसा ठीक नहीं होगा उपस्थितयोर उपस्थित अभेद अन्वय अविरोधार्थ अर्थात ये जो विशेष अंश हुआ ये भी शक्ति से आ जाएगा शक्ति से आने से अभेद अन्वय हो जाएगा इनका कहने का वास्तविक तात्पर्य ये है कि अभेद अन्वय ज्ञान उसी को होगा जिसको पदार्थ ज्ञान है अर्थात यहाँ जब स्वयं देवदत्त लौकी वाक्य लें जो दोनों को जानता है जैसे इसमें अभेद विशिष्ट में जैसे ही अभेद नहीं हो पाता है उसका तुरंत ही विशेष में अर्थात अभेद अन्वय आ ही जाता है उसका बुद्धि में नहीं आता है कि यहाँ लक्षण हुआ ये आया ऐसा आता नहीं अर्थात एक प्रकार की अनुभव को आधार लेकर के कह देते है इसी प्रकार जिस को लक्ष्यार्थ ज्ञान हुआ है और लय चिंतन का माध्यम से तत्पदार्थ का लक्ष्यार्थ भी दोनों लक्ष्यार्थ का ज्ञान है तो जैसे ही वो वाक्य सुनेगा उसको विशिष्ट में जैसे नहीं होगा तो उसका चित्त स्वयं ही जाकर के वो विशेष को पकड़ लेगा पकड़ करके उसमें करा देगा कहेंगे वो दोनों आया कैसे संप्रदाय कहेंगे ये जो यह नहीं हुआ बोल करके विशेष को गया यही लक्षण ये कहते हैं कि ऐसा हम रक्षण किया ऐसा हमारा बुद्धि में नहीं आता है तो अपने आप आ ही जाता है तो इसलिए जो अपने आप आया बिना किसी प्रक्रिया के बिना उसको भी हम कहेंगे ये भी शक्ति शक्तिवृत्ति से आया क्योंकि तो और तो कुछ प्रक्रिया हुआ नहीं तो इसलिए ये कहते हैं, है तो इसको मुख्य मानते नहीं कहते है ये एक घटना से दूसरा घटना आया हमको पता नहीं चला बोल के उसका पीछे कोई प्रक्रिया नहीं होगा ये कहना ठीक नहीं है बहुत जगह में हम कार्य को देख करके प्रक्रिया का कल्पना करते हैं ऐसा घटेगा इसलिए मुख्य मत तो नहीं माना जाता है सत्य उपस्थितयोर और एव अभेद अन्वय और विरोधात इसके लिए और थोड़ा ये तर्क तो भी देते हैं आगे टीका मैं ननू एकदम को दृष्टम इतनी अपेक्षायाम ये ऐसा कहाँ दिखा गया में कहते हैं यथा घटो नित्य ऐसे शब्द व्यवहार हुआ पद का ग, मतलब शक्ति रहेगा घटक घटक पद का गाटो, गाटो, गाटो जो वेदांत मीमांसा को किसमें शक्ति मानेगे जाति में माने, जाए? जाती जाती माने जाए। तो कहते हैं कि घटक पद का वाच्य एक देश घटक अयोग्य पहले तो अर्थात ये शक्तिवृत्ति से घटत्व आ जाएगा आने से वो अनित्य के साथ घटत्व का अन्वय हो जाएगा नहीं, नहीं होगा तो नहीं होने से घटपद वाच्य ही घटत्व घट पद वाच्य का एक देश कहने का इनका तात्पर्य है घट का वाच्य कहने से घटत्व विशिष्ट घटक और उसका एक देश हो गया घटतत्व किन्तु मुख्य मत में कहेंगे घट का वाच्य तो घटत्व ही है मुख्य मत में ही आएगा किंतु ये जो कह करके आए हैं कि घटो कहने से घटत्व तो आएगा और घटतत्व तो समान संबित वैद्य हो जाएगा घटो ये कहे हैं इसी को वो आधार रख के ऐसे बात ही कहते हैं उनका मूल जिस प्रकार ग्रहण कर ले उसी घट पद वाच्य देश घटत्व तो अयोग्य घटत्व तो अनित्य हो गया इसलिए योग्य घट व्यक्तिया सह अनित अनित्यत्व तो अन्वया जो योग्य हुआ उसके साथ अन्वय हो गया टीका में सत्या एवं स्वातंत्र उपस्थिति, जो स्वतंत्र है वही दूसरे पद के साथ अन्वय होगा जो किसी वृत्ति का घटकत्व दूसरो का विशेषण उपस्थित है वो दूसरे पदार्थ के अन्वय नहीं होगा इसके लिए न्याय कहते हैं पदार्थ पदार्थ न अन्व थी न तो तद एक देश इसलिए पदार्थ अर्थात स्वतंत्र जो है जैसे हम तत्पुरुष समाज कहेंगे उसका उत्तर पद स्वतंत्र है तो स्वतंत्र जो हो वही होगा वही अन्वय होगा इसी को कहते हैं स्वतंत्र से एव अन्वय योग्य तो यत्र पदार्थ एक जो की शक्ति वृद्धि से आता है अगर स्वातंत्र उपस्थित तो होता है न तत्र लक्षणा क्योंकि जो अन्वय योग्य है वो स्वतंत्र रूप से शक्ति से उपस्थित तो हो गया तो हो गया तो लक्षणा का आवश्यकता नहीं रहेगा यत्र तु यू तस्तिया विशेषणतया उपस्थिति शक्ति वृत्ति से जहाँ पदार्थ आता है और वो विशेषण बन करके आता है जी। आने से वो स्वतंत्र रूप से विशेषण स्वतंत्र रूप से उपस्थित नहीं हो पाएगा आपका शक्तिवृत्ति से वो आया शक्तिवृत्ति से घटत तो आने पर भी घट तो घट में विशेषण है तो विशेषण होने से ये स्वतंत्र नहीं होता नहीं होने से दूसरों के साथ अन्वय नहीं हो पाएगा ये तर्क दिखाते है तत्व तस्व स्वातंत्र उपस्थित लक्षण स्वीकृत तो वहा स्वतंत्र रूप से उसको उपस्थित करने के लिए लक्षण का स्वीकार करना पड़ेगा अच्छा। तो जहाँ हमको घटतत्व का अन्वय करना पड़ेगा शक्ति शक्तिवृत्ति से घटत आया किंतु घटतत्व स्वतंत्र नहीं है वेदांत मत तो स्वतंत्र है ना वहीं पर में है शक्ति शक्ति वहाँ है इसलिए शक्ति से घटत आया किंतु घटत घट में विशेषण है घट का विशेषण तो होने से ये घटत्व जब उपस्थित होगा शक्ति से उपस्थित हुआ किन्तु विशेषण क्यों उपस्थित होता है इसलिए जब दूसरों के साथ अन्य होने के लिए जाएगा घटत्व दूसरों के साथ अन्वय नहीं हो पाएगा सत्य से आया दूसरों के साथ अन्वय नहीं होगा क्योंकि यह विशेषण है, है जहां हमको ये घटत्व का अन्वय करने का आवश्यक नहीं होता है तब हमको घट को अन्वय करना आवश्यक होता है और घट जो होता है ये घटत्व के साथ घट इनका मत में समान संविधि से आ गया और घट दूसरों के साथ अन्वय होने का योग्य है तो जहां हमको गो घट को दूसरे साथ अन्वय करना पड़ेगा तो वहां लक्षण मानने का जरूरत नहीं है क्योंकि घट स्वातंत्र उपस्थित हुआ यद्यपि शक्ति से सीधा नहीं जी। शक्ति से सीधा नहीं होने पर भी स्वातंत्र उपस्थित क्योंकि समान समृति में आया स्वातंत्र अर्थात विशेषण नहीं होकर तो इनका तर्क है तो इसलिए यद्यपि घटत्व शक्तिवृत्ति से आया घट तो का अन्वय करने के लिए जाएंगे तो लक्षण करना पड़ेगा घट शक्ति से सीधा नहीं आता है फिर भी घट का अन्वय करने जाएंगे तो लक्षण मानना जरूरत नहीं है ये तर्क दिखाए है लक्षण स्वीकृत मूल में कहते हैं यत्र देश से विशेषणतया उपस्थिति पदार्थ का एक देश विशेषण रूप से उपस्थित होता है और तत्र और उस पदार्थ का जो एक like देश है जो विशेषण रूप से उपस्थित होता है वो अन्वय का योग्य है हम उसको अभी अन्वय करना पड़ेगा किंतु स्वतंत्र रूप से नहीं आ रहा है वहां लक्षण करना पड़ेगा य पदार्थ एक देश से अर्थात तो अन्वय योग्य अन्वय का योग्य है और पदार्थ का किन्तु एक है वो विशेषणतया उपस्थित होता है पदार्थ का एक देश विशेषणतया उपस्थित होता है तथा वो स्वातंत्र जहाँ घटत्व का अन्वय करने जाएंगे वहाँ लक्षण मानना पड़ेगा यथा घटो नित्य इस प्रकार कहीं वाक्य मिलेगा तो वहाँ नित्य के साथ घटत्व का अन्वय करेंगे घटत आएगा सत्यवृत्ति से कि परतंत्र होकर के आएगा तो होने से घट पदार्थ सत्या सत्य के उपस्थित हुआ किन्तंत्र अनुपस्थितिया नहीं है नहीं आने से तादृश उपस्थिति स्वातंत्र उपस्थित है तादृश उपस्थिति अर्थव घटपद घटत्वे लक्षणा घटपद अभी घटतत्व में लक्षणा करेंगे घटत्व शक्तिवृत्ति से आया था अभी उस घटत्व में लक्षण करना पड़ेगा घटत्व को ला करके दूसरों के साथ एक पद एक पदार्थ एक देशं, एक देशं बोलते है घटत्व ये हाँ, और वो अन्वय योग्य है अभी हमको उसी को अन्वय करने के लिए लेना है विशेषणतया करना पड़ेगा लक्षण करना पड़ेगा विशेषणतया उपस्थिति होता है घटत्व शक्तिवृत्ति से आया विशेषण रूप से आया तत्र वो स्वातंत्र न उपस्थित है अभी वो विशेषणतः स्वतंत्र नहीं हुआ उसको स्वतंत्र रूप से उपस्थित करवाएंगे क्यों करवाएंगे और अनुय करवाने के लिए तो वहां लक्षणा मानना पड़ेगा यथाघट नित्य घट पद से घटत आएगा शक्तिवृत्ति से किन्तु स्वातंत्र नहीं आया स्वातंत्र अनुपस्थित अभी उसको तादृश उपस्थिति अर्थात स्वातंत्र उपस्थिति घट पद से घटत तो लक्षण इसको हम अच्छा आगे टीकाकरण इसको मुख्य मत में मानने का मतलब नहीं मानने का ये थे, तो कहते हैं कि आपको अंतिम में प्रक्रिया का अंतिम जो फल है उसको प्राप्त करवाना है प्रक्रिया बहुत सारे हो सकते हैं तो अगर हमको ये सरल प्रक्रिया से जो संप्रदाय में आया है वो सरल है उस प्रक्रिया से अगर हमको हो जा सकता है लक्षण आप माने लक्षणा न माने हमको पदार्थ दोनों लाकर को ला करना है आप कहेंगे विशेष तय आ गया और हम कहेंगे कि लक्षणा से आ जाता है कि तो लक्षणा करता है बोलकर वो व्यक्ति को ऐसा ज्ञात नहीं होता है तो क्या है नहीं है वो तो एक प्रक्रिया है उत्तम अर्थम प्रकृति योज में प्रकृति अर्थात तत्व मसीन उसमें दिखाते एवम एवं तत्व मस्यादि वाक्य अभी न लक्षणा न छुटिया। तो ये ग्रंथकार कहते हैं एवम एवं आगे मूल में आगे पृष्ठ में एवम एवं तत्व मस्यादि वाक्य अभी न लक्षणा। यहां भी लक्षणा जरूरत नहीं सत्या स्वातंत्र उपस्थित योश शक्ति के द्वारा स्वातंत्र्य से उपस्थित हुए तत्व पदार्थ और अभेद अन्वय शक्ति के द्वारा स्वतंत्र रूप से विशेष अंश आएगा परतंत्र रूप से विशेषण अंश आएगा तो जो स्वतंत्र रूप से विशेष अंश आता है आदि तत्व पदार्थ और अभेद अन्वय बाधक अभाव है विशेष अंश में कोई बाधक नहीं है और वो स्वतंत्र रूप से आता है शक्ति से सीधा नहीं आता समान संविध सम हो गया टीका में विपक्षी बाधक माह ऐसा अगर नहीं मानेंगे तो और होगा ये कहते हैं अन्यथा गेहे घटो घटे रूपम घटम आनय इत्यादो अभी गेहे घटो घट शब्द से किसको को समझेंगे घटत्व को और घटे रूप रूपम रूपम कहने से रूपत्व को घटम आनय घटत्व को समझा जाएगा सर तो घटतत्व गेहत्व आधेर अभिमत अन्वय बोध अयोग्यतया शक्ति प्रति से जिसको लाएंगे उसमें तो सब कहीं अन्य नहीं हो रहा है आपको ये सर्वत्र लक्षण मानना पड़ेगा क्योंकि अनुय नहीं होगा मतलब ये ग्रंथकार मीमांसा का वेदांतियों को कहते हैं आपका सब जाति शक्ति से जाति आएगा ये सब कहीं अन्वय नहीं हो पाएंगे आपको सर्वत्र लक्षण मानना पड़ेगा मीमांस लोग कहते हम तो कहते हैं व्यक्ति में लक्षणा जो मुख्य मीमांसा को कहते हैं जाति में शक्ति व्यक्ति में लक्षण उनका मत में ठीक है तो घटत् गेहवादिमत अन्वय बोध अयोग्यतरा घटादी पद विशेष मात्र मतपर लक्षण सै ग्रंथकार कहते हैं दूसरे लोग लोक है इष्टापति तो तस्मा तत्वसादीसु आचार्या लक्षण उक्तिर अभ्युपगम्वादन तो ये ग्रंथकार कहते हैं आचार्य लोगक्षण मन है तत्वसियादी वक्य में ये सब अभ्युपगम अभ्युपगम वाद कहते हैं इसको कहीं रूढ़िवाद में कहते हैं रूढ़िवाद अर्थात अगर विवाद आप करने के लिए आएंगे तो हम उसको प्रमाण कर सकते हैं। तो इस प्रकार सामान्यतया चलता नहीं किंतु तो अगर आप विवाद करने के लिए आएंगे तो हम उसको तर्क से प्रमाण कर सकते हैं इसको कहते हैं रूढ़िवाद वाचस्पति इत्यादि कहीं कहीं दिए हैं इसका अभ्युपगम वादक कहते हैं टीका में देखिए हिंदी में दक्षिण पार्श्व में द्वितीय राइट साइड में द्वितीय पैराग्राफ का द्वितीय पंक्ति वादी बल परीक्षणार्थम अनिष्ट स्वीकारो अभ्युपगम वाद वादी बल परीक्षणार्थ बल अर्थात शास्त्र बलो वो कितना तर्क कर सकता है ये परीक्षा करने के लिए अनिष्ट स्वीकार जो हमारा मुख्य मत नहीं है फिर भी हम इस प्रकार कहेंगे तो आप अगर विवाद करने के लिए आएंगे हम उसको तो सिद्ध कर देंगे इसको कहते हैं अभ्युपगम स्वीकार करके कर आचार्य लक्षणा स्वीकृता क्यों आचार्य लोग स्वीकार ये अपना मत दिया। तभी ये सब स्थान पर अभी जहां जहत अजहत लक्षण संप्रदाय लोग मानते हैं उनको यहाँ लक्षणा का जरूरत ही नहीं हुआ तो अभी कहते हैं आगे टीका में राइट साइड में तरी तो तो जहत अजहत लक्षण उदाहरण अभाव नभ्युपे अभी जहत अजहत का अर्थ तो कोई रहा नहीं स्थान फिर जहत अजहत लक्षण क्या मानेंगे नहीं न एव अभ्युपेय अर्थात विभाग नहीं करेंगे इतना आसंख्या मूल में कहते हैं जहत अजहत लक्षण उदाहरण तुम कहते है काके ब्योदि रक्षक हरेक विवाद स्थान है तो अन्य लोग इसको कौन सा लक्षणा में है डालते हैं है काम अजा तो ये कहते हैं कि ये जहत अजहत लक्षण हो जाएगा ठीक है छत्री नदि पदार्थ काके बोद अधिरक्षता इत्यादि छत्री न तो पूर्व पक्ष यहाँ शंका करता है शक्य देश मात्र वृत्ति लक्षण तच अत्र न आयति जहत अजहत लक्षणा का लक्षण है कि शक्य का एक देश मात्र वृत्ति क्योंकि एक भाग छोड़ करके एक भाग लेंगे तच्चअत्र न आयति काके भदिरता यहाँ एक भाग छोड़ करके एक भाग लेना ये तो हुआ नहीं न आयाति स्वादेह काके अभाव जो और बाकी लिया जाता है शक्य इतर जो है सोता ये सब काक का एक देश तो नहीं हुए जहत अजहत यहाँ कैसे हो जाएगा इतना ग्रंथकार कहते हैं मते मत है नक्षण अर्थात जहत औजहत का जो शक्य का एक देश में वृत्ति जहत अजहत लक्षण का लक्षण ये नहीं है किंतु शक्य असक्य गोचर वृत्तिव शक्य को भी विषय करेगा असक्य को भी विषय करेगा दूसरे लोग इसी को अजहत कहते हैं। ये, ये, कर देते हैं। ये है अस्मत लक्षण हम लोग लक्षण करते हैं? क्या शक्य असक्य गोचर वृत्तित्व ये भूल में कहते है शक्य असक्य गोचर वृत्तित्व तत्व उक्त उदाहरण है जो काके भ्यो काको हो गया शक्य हो गया का असक्य हो गया बाकी जो स्व अथवा बीड़ा इत्यादि हो गया शक्य अशक्य जब अजहत लक्षणा कहे थे यही ग्रंथ का वहां कहे थे कि शक्य को अंतर्भाव करके और अन्य पदार्थ को लेना तो यहाँ कहते हैं कि शक्य अशक्य दोनों को लेना ये दोनों में क्या अंतर है अरे शब्द का अंतर हुआ इसलिए ये इस अंश को इनका जो ये जहत और जहत लक्षण इस अंश ये दूसरों के द्वारा गृहित तो नहीं होता है तथा शक्य काक परित्यागे न अशक्य दध्युपघातक पुरस्कार शक्य जो काक है उसका परित्याग करके असक्य दध्युपघातक इसको लेकर के काके और काके अभी का तो अगर दूसरे लोग कहते हैं कि एक को छोड़ना क्योंकि जहत अजहत कुछ तो छोड़ना पड़ेगा और कुछ लेना पड़ेगा कहते हैं कि काकत्व को छोड़ दी और दधी को तो को ले लिए। तो दधी उपघात तत्व तो का अंदर में काक भी उसका मतलब अंदर में ही आ गया उसका व्याप्य हो गया छोटा काकतों को नहीं छोड़ करके दधि को किंतु तो ये कहते हैं कि काकतों को हम छोड़ दिए क्योंकि दधि को लिए, तो ये थोड़ा इतना घटता नहीं इस जगह में वो कैसे तर्क दिए स्पष्ट नहीं किए तो, ठीक है जैसे पहले जो जहत अजहत कहे उसके लिए थोड़ा तर्क दिए कि विशेष अंश ऐसे आ सकता है अनुय करने के लिए जो योग्य होगा और वो माने कि समान संविधे होता है विशेष आ जाता है और तो थोड़ा तरक दिए तो यहाँ कोई ऐसा यह दिए नहीं अच्छा तो काकत्व परित्याग करके दधी उपघातव इसको दधी उपघात लेने से काका अकाक सब में पद की विवृत्ति प्रवृत्ति हो गया ठीक है में अन्य तो अन्य अर्थात संप्रदाय वो लोग हैं बिना देश परता ना जो लक्षण वाले कहते हैं एक देश को लेना है तो लक्षण करना ही पड़ेगा घटो आधार पड़ेगाधेय भावितर गेह घटियों तदवच्छेदेहत्व ग्रंथकार क्या कहते हैं कि गृहत्व तो घटत्व इत्यादि सब आ जाएंगे इनमें तो अन्वय नहीं होगा तो ये लोग कहते हैं गेह और घट इत्यादि होती आधार आधेय ये सब भाव हो जाएगा गेह और घट जो कि व्यक्ति व्यक्ति में सब अन्वय होगा क्योंकि आधार आधेय तो व्यक्ति में आएगा और ये जो आधारत्व तो, तो, अधेयत्व आधार, अथवायता और आधारता आधार इसका अवच्छेद तत्व ना गेहत्व तो घटत्व तो आएंगे और अवच्छेदक रूपेण उनका भी अन्वय होगा तत्व मे वाक्य साक्षात अवच्छेद नन्वय से आवश्यकतया साक्षात अन्वय होगा जो विशेष अंश में और उनका न अर्थात जो विशेषण अंश है जिसको हम हटा देते हैं तो तया अखंडार्थत्व तो असिद्धि अखंडार्थत्व तो असिद्धि अर्थात ये अगर आप इसी प्रकार की विशेषण अंश को हटा करके विशेष अंश को लेंगे नहीं तब अर्थात विशेषण अंश को साथ में रख करके अगर आप पूरा को लाएंगे अखंडार्थ तो सिद्धि हो नहीं पाएगा ये ग्रंथकार की भी जैसे कह दिए कि आ, समान संबित वैध्य होने से विशेष अंश भी आ गया और विशेष अंश में अन्याय करने के लिए कोई बाधक नहीं है ऐसा उनका मत में कह दिए किंतु समान संवेद्य ऐसा दूसरे लोग नहीं मानते हैं इसलिए ये लोग कहते हैं कि अगर आप मतलब दोनों पदार्थों को एक साथ लाएंगे एक को त्याग करके केवल विशेष अंश को नहीं लाएंगे तब तो आपका अखंडार्थ तो ये सिद्ध नहीं हो पाएगा तो यहाँ भी ये तर्क थोड़ा बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं दिए है इसलिए वेदांत परिभाषा का इस जहत और जहत लक्षणा से विवादी है इसको दूसरे लोग स्वीकार नहीं करते लक्षणाभिजम तो तात्पर्य अनुपत्ति रेव न तो अन्वय अनुपत्ति जैसे न एक लोग कहते हैं हैक्षता यहाँ अन्वय अनुपत्ति है या नहीं नहीं नहीं है यहाँ अनुय हो जाएगा तो इसलिए कहते हैं अनुय अनुपत्य टीका में अनु अनुपत बीज तो अभावे कथम घोष घोष गंगाया गंगायान्वय अनुपति है अनुयति यहाँ अन्य नहीं हो पाएगा प्रभाव में घोष नहीं हो पाएगा तो अगर आप अनुय अनुपत्ति को लक्षण का बीज नहीं मानेंगे गंगायाम घोष वहाँ कैसे लक्षण करेंगे तो कहते हैं मूल में गंगाया घोष इत्यादि तात्पर्य अनुपत्य अनुपति तो है तात्पर्य अनुपति भी है ये तात्पर्य अनुपति यही लक्षण का बीज है यहाँ सभी लोग समान मानते है।, तो है हाँ मतलब तो क्या कहना चाहते तो है तात्पर्य भी वेदांत और न थोड़ा अंतर आएगा वो लोग नया एक लोग कहेंगे वक्तुर इच्छा तात्पर्य ये थोड़ा अंतर कहेंगे यद्यपि सामान्य विचार में भक्तुर इच्छा तात्पर्य लेकर के सभी लोग चलेंगे तो अपना मत जब आ जाएगा विवाद करने के लिए तो ये कहेंगे थोड़ा आगे क्योंकि उस प्रकार मानने से दोष दिखाएंगे भक्तुर इच्छा कहने से जहाँ वक्ता का इच्छा नहीं है कुछ कह दिया वक्ता का इच्छा नहीं है पागल जैसा कुछ कह देता है तो उसे उस पागल का वाक्य भी सुन करके दूसरो को ज्ञान होता है नहीं होता है होता है जी। तो वक्ता का इच्छा नहीं है सुख पक्षी वो कुछ कह दिया तो वो कह देने से उसको कोई इच्छा है क्या लोग ऐसे समझे बोल करके वहाँ भक्तुर इच्छा नहीं है वो जो वाक्य कुछ कहता है दूसरों को ज्ञान होता है इसलिए भक्तुर इच्छा तात्पर्य कहने से वो नहीं घटेगा अलग कहो कम्बल वाक्य कहते हैं अनुभूति है वहाँ तात्पर्य अनुभूति अन्वय तो हो सकता है जैसे संध्या मतलब जहाँ तीर्थ पौधों को बाकी हो सकता है वहाँ वक्ता क्या कहना चाहता है वो जान करके अर्थ तो करना चाहिए वहाँ अन्वय हो सकता है अगर नवो कह करके अर्थात नौ लेगा नौ अर्थात संख्या को लेगा जी। तो अच्छा वहाँ तो अन्वय भी नहीं होगा क्योंकि नव नव कम्बल वहाँ तो दो प्रकार बोझेगा ना अगर ये नव कम्बलो एयम कह करके नया को कहता था किंतु अगर वो नव संख्या को लेगा तो यहां अन्वय नहीं होगा क्योंकि नव ओडा नहीं ना जी. नहीं वो वो तो तात्पर्य को लेकर के नहीं होगा लेकिन नव तो तो उसके ऊपर नहीं है ना अभी कहता नव कम्बल वयम हाँ. वो नव ओडा नहीं तो पदार्थ है नहीं ना अन्वय कैसे होगा अयम के साथ नव कम्बलों का अन्वय होना चाहिए अभी नव कम्बलो है नहीं उसमें जैसे गंगाया घोषणा कहेंगे तो अन्वय नहीं हो पाता क्योंकि नहीं है प्रवाह में घोषणा नहीं है इसी हाँ, प्रकार की प्रत्यक्ष वहां देख करके बोल रहा है तो नहीं होगा, लेकिन कुछ शब्द सुना है मैं, वहां तो मैं दो प्रकार अन्वय कर, हाँ कर सकता हूँ जैसे अयम कहने से वो परोक्ष नहीं है ना प्रत्यक्ष कह करके कहता है एक वचन का प्रयोग करेंगे नव बहुत अयम कहकर व्यक्ति को कहता है ना अयम व्यक्ति है अयं अयं अयं व्यक्ति व्यक्ति तो आयां आयां इस प्रकार कहता है अयं पटा पट अयम पटन और इस प्रकार कहेगा तो फिर कम्बल नपुंसको तो होता है नव कम्बलानी कहना चाहिए उस नव कम्बल कहता है समानधिकरण अगर आयम नवो, आयम फिर नव कम्बलाइन नहीं होगा ना ईमान ही नवकंबल करना पड़ेगा और ये कंबल शब्द संस्कृत का है कंबल कंबल हिंदी औकार है प्रातपदिका में आप लोग खाना नहीं है उसको कंबल हम लोग हिंदी में उच्चारण में कंबल कह देते हैं ना जी यथा ही पदमात्र तथा वृत्ति लक्षणअपी नयायिका नयायिक लोग भी लक्षणा को पदमात्र कहते हैं यथा ही पदमात्र तथा लक्षणा अपि है अनुमान वाक्य है देखिये निकालिए पहले यथा ही यथाशक्ति वृत्ति तथा वृत्ति लक्षणा अपि शक्ति तो को क्या मानेंगे अनुमान वाक्य में अभी नहीं नहीं तो दा, दा दा। यथा तो उदाहरण दृष्टान पदमात्री तथा तो लक्षणा ये तो पदमात्रे लक्षण लक्षणा साध्य क्या लेंगे पदमात्रि तो, तो तो लक्षणा पदमात्र वृत्ति क्यों हेतु क्या दे दिया वृत्ति दिविण्त। तो तो यथा शक्ति दृष्टान लक्षणाच न पदमात्र वृत्ति किंतु किन्तु वृत्ति अपी अपी कहने का अर्थ लक्षणा न पदमात्र वृत्ति किन्तु वाक्यवृत्तिर अभी अथा वाक्यों में भी लक्षण रहेगा और कहा रहेगा पद में भी, भी रहेगा तो एक लोग कहते हैं पद मात्र एवं वृत्ति ये कहते हैं न पद मात्र वृत्ति पद मात्र में नहीं रहेगा वाक्य में भी रहेगा तो पद से लक्षण से पदार्थ का जो सम्बन्ध है वो आएगा वाक्य से लक्षण से वाक्यार्थ का जो सम्बन्ध आएगा जैसे विषम भूषो देते वहाँ वाक्य में लक्षण हुआ उसमें विष्व ये जन पद का लक्षण करके शत्रु ग्रह भोजन में नहीं गया वाक्यों का बाक्यों अर्थ हो गया विष्व खाओ ये पूरा वाक्य अर्थों को लक्षणा किया लक्षणा नहीं है। टीका में उक्त अनुमान ने शक्ति उपाधि तो यहाँ साध्य हो गया था पद मात्र वृत्ति तो शक्ति हो गया तो ये साध्य तुम कहा दिखाएंगे पक्ष और दृष्टांत दोनों में से साध्य व्यापक और साधन व्यापक दिखाते हैं। तो दृष्टांत में क्या दिखाएंगे साध्रेण, साध्रेण, साध्रेण दिखाते रुद रुद तो शक्ति में शक्ति में उपाधि शक्ति तुम रहेगा और दृष्टांत दृष्टान्त क्या शक्ति तो उसमें पहले साध्य और पदमात्र वृत्तिगा शक्ति में पदमात्र वृत्व और शक्तित्व रहेगा रहे तो रहने से साध्य का व्यापक हो गया ये ये पदमात्र वृत्त शक्तित्व और अभी साधन का अभ्याप अभ्यापक दिखाएंगे जाकर के पक्ष में पक्ष क्या है लक्षण लक्षणा में वृत्तित्व है वृत्व है और लक्षणा में शक्तित्व नहीं है नहीं होने से सिद्धांत क्या शक्तित्व उपाधि हो आपका अनुमान शक्तिपाधी ठीक है ओम शंकराचार्यं शंकर शंकर्य शराय सूत्र मृत ईश्वर I'm sorry.